शो ठॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर एट तो ये तीव्र है बहुत उसकी गति जल्दी होता है लगता भी दिल्की खेज़ी। दिल्की खेज़ी। एक है बहुत बिल्कुल एकदम गहरा हो बिल्कुल तेजी से हो जाती है एकदम होना शुरू हो गया ये बात और वो करीब सौ में से पांच प्रतिशत लोगों के काम का है वो मैं सोचा ये सौ में से करीब साठ प्रतिशत लोगों के काम बोलो क्या इरादे क्या पूछना एक तो ऐसा कोई देश नहीं है जहां महात्मा न हुए हों हु। लेकिन उन महात्माओं के संबंध में पता चलने में दो तीन तरह की हैं। एक कठिनाई तो ये है कि महात्मा हम अपने ही महात्माओं के संबंध में जानते हैं अगर हम आपसे पूछें कि ईसाइत ने कितने महात्मा पैदा किए हैं तो जीसस का नाम साधारणतः ख्याल में आएगा जो लोग और थोड़ा ज्यादा जानते हैं वो संत फ्रांसिस का या अगस्तीन का नाम लेते हैं लेकिन हजारों उच्चपोटी के साधु ईसाई से पैदा किए जिनका हमें कोई पता नहीं है ठीक ऐसे ही ईसाई को भी पता नहीं है आपके महात्माओं को अब मुसलमानों ने सूखी फकीर इतने कीमत के पैदा किए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं लेकिन हम एक दो रूमी या बस कमरे इस तरह के दो चार नामों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन हजारों की संख्या में पैदा हुआ चीन में तो इतना बड़ा वर्ग पैदा हुआ है जिसका हिसाब लगाना मश मतलब लेकिन हम लाओस से कंफ्यूज और स्वांगीन के नाम के अलावा साधारणतः शिक्षित आदमी भी चौथे का नाम नहीं ले सकता जापान में बहुत सन्यासी प्रदर्शन की कई मामलों में तो ऐसा जिसे थाईलैंड थाईलैंड की कुल आबादी आज चार करोड़ 20 लाख सन्यासी है आज भी लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती तो सारी दुनिया के सन्यासियों की जानकारी न होना पहला तो उसकी वजह से बाधा पड़ती है। दूर की तो बात छोड़ दें अगर हम साधारणता शिक्षित हिंदू से पूछे कि गौतम बुद्ध के बाद बुद्धों में और हिंदुस्तान में कौन से महात्माओं में बाहर की दवा छोड़ तो साधारण शिक्षित हिंदू इसका भी उत्तर नहीं दे सकता अगर बहुत ही नाम दे सकेगा तो शायद जो एक नाम है जो बहुत शिक्षित आदमी ले सके लेकिन वसुबंधु का नाम नहीं सुना होगा उसने दिग्नाथ का नाम नहीं सुना होगा उसने धर्म का नाम नहीं सुना होगा चंद्र का नाम नहीं सुना नाम नहीं सुने होगा अब ये इतने ही कोटि के लोग हैं जैसे शंकराचार्य लेकिन शंकराचार्य हिंदू परंपरा के इसलिए आपको नाम याद नहीं तो सच्चाई तो ये है कि शंकराचार्य ने जो भी कहा है वो सब प्रथम नागार्जुन का कहा हुआ है ओरिजिनल आदमी नागार्जुन है लेकिन वो बहुत था इसलिए हम उसको भूल गए अगर हम हिंदू से पूछें की जेनियो के कितने महात्मा हुए हैं तो वो महावीर के सिवाय शायद नाम न लेते जेनियो के चौबीस तीर्थ का नाम भी हिंदू नहीं बता सकता सिवाय महावीर को छोड़ बाकी और तेज के संकर्म के कौन से तो ये बाहर के मुल्क की हम बात छोड़ रहे हमारे पड़ोस में जो रह रहा है उसके बाबत भी हम नहीं जानते तो सारे जगत में इतने महात्मा हुए थे तो उनका हिसाब लगाने की कठिनाई अब जब आपको अंदाज भी नहीं होगा कि आज भी कैथोलिक मांस और नंस की संख्या बारह लाख सारी दुनिया में उनके साधुओं संन्यासियों की संख्या 12 लाख साधु संन्यासी एक तो अपरिचित सबसे बड़ी है अब तिब्बत में कितने संन्यासी हुए बहुत शिक्षित आदमी बोना ले सकता मारपावे लगेगा वो भी बहुत शिक्षित आदमी लेकिन वो भी नहीं बता सकता कि और जो हजारों संख्या में सन्यासी बच्चा के साथ एक तो अपन से बहुत बड़ी बात है दूसरी बात है यह है कि हर मुल्क में सन्यासी की व्यवस्था दिन में तो जिसको आप अपना सन्यासी कहते हैं उसकी तो व्यवस्था आपको स्वीकार है दो सन्यासी है दूसरे का जो सन्यासी है उसकी दूसरी व्यवस्था है निश्चित जो भी जैन अगर दिगंबर जैन है तो वो मानता है कि महात्मा का लक्षण है जो तो नंगा हो अपना महात्मा तो उसको महात्मा मालूम पड़ता दूसरे का महात्मा मालूम नहीं पड़ता महात्मा जो उसकी डेफिनेशन में नहीं आता वो तो नग्न होना चाहिए वो उसकी अनिवार्य शर्त तो दिगंबर जैनी कहेगा कि हमारे धर्म में तो महात्मा हुए दूसरे महात्मा नहीं हुए क्योंकि दूसरे जगह बुद्ध को भी महात्मा मानने को तैयार नहीं क्योंकि तो वो कपड़े पहनते कृष्ण को महात्मा मानने को तैयार नहीं क्योंकि उसकी परिभाषा के बाद जैन की परिभाषा में अहिंसा अनिवार्य तो प्रश्न उसकी परिभाषा के बाहर है जो कि वो तो हिंसा उन्होंने करवा दी राम उसकी परिभाषा के बाहर है जो कि तो वो हिंसा करे जीसस उसकी परिभाषा में नहीं आ सकते मोहम्मद उसकी परिभाषा में नहीं आ तो दूसरी जो बुनियादी कठिनाई है वो हम सबकी डेफिनेशन है महात्मा की वैसे हिंदू जितने महात्मा हैं वेद के और उपनिषद के जैन बहुत बौद्ध उनको महात्मा नहीं मान सकते क्योंकि वो सब विवाहित उसका पत्नी उनमें जैन तो ये कल्पना नहीं कर सकता है कि रामचंद जी सीताजी के साथ खड़े और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो क्योंकि महात्मा कहते हैं क्योंकि महात्मा में अपत्नीक होना अनिवार्य रूप से हिस्से में उनकी डेटनी चाहिए नहीं गलत की बात नहीं करता अब कैथोलिक जो साधु है वो आपको साधु नहीं मालूम पड़ता क्योंकि तो हिंदू के जमाने में ख्याल है कि तो है। तो साधु को गिर वस्त करना चाहिए कथल गिरवस्त नहीं करने होंगे वो शौर्थ से निकल जाएगा आपने नहीं समझेंगे कि साधु सारी दुनिया के साधुओं की अपनी डेफिनेशन है अपने संप्रदाय तो उस डेफिनेशन के दे भीतर जीता है अब जैसे कि गोविंद सिंह गोविंद सिंह को सिख तो मानेगा कि महात्मा मान। लेकिन जैन नहीं मान सकता क्योंकि तो महात्मा और तलवार रखें समझ बाहर की बात महात्मा और लड़े समझते बाहर की बात तो दूसरी कठिनाई है डेफिनेशन कि आप किसको महात्मा कहते हैं और मुश्किल मुस्करी हो जाती तीसरी एक और कठिनाई है और वो कठिनाई ये कुछ मुल्कों में तो महात्मा जो है वो फॉर्मल और कुछ मुल्कों में वो इनफॉर्मल है मुल्कों में तो महात्मा जो है वो फॉर्मल प्रोफेशनल यानी वो आदमी अलग मालूम पड़ता है उसका कपड़ा अलग है उसके रहने का ढंग अलग है उसके जीने का ढंग अलग है कुछ मुल्कों ने फॉर्मल महात्मा पैदा नहीं किए इन महात्मा है जो रहता घर में है और लोग रहते वैसे रहता है जैसा और लोग चलते हैं वैसे चलता लेकिन महात्मा तब हमें और मुश्किल हो जाती अब जैसे कि सूफियों में हजारों सूखी ऐसे हैं जिनकी हैसियत तो वही है जो कि किसी शंकराचार्य की किसी रामानुजाचार्य की लेकिन कोई सूफी मोची और वो मोची का काम ही जिंदगी भर करता रहता फॉर्मल रूप से वो कभी महात्मा की घोषणा नहीं करता अभी तक कभी जाता है वो अपना कपड़े धूमते रहे फॉर्मली कभी महात्मा नहीं हुए तो तीसरी तकलीफ यह है कि जिन मुल्कों में फॉर्मल महात्मा है उन मुल्कों में तो दिखाई पड़ता है और जिन मुल्कों में फॉर्मल नहीं जिंदगी में बुला मिला है उन मुल्कों में दिखाई नहीं पड़ता अब एक आदमी गिरुआ वस्त्र पहने हम है। है। का पहने हम कह देंगे महात्मा एक आदमी जैनियों का वस्त्र पहने हुए कम कह महात्मा अगर वो आदमी गोट पदबू पहने हुए तो महात्मा नहीं रह जाएगा लेकिन गोट पदबून से महात्मा होने का विरोध क्या है तो कोई उससे कोई विरोध नहीं जो जो है कि महात्मा होना एक दूसरी क्वालिटी की बात है तुम तो क्या तो कहने हुए इससे कोई संबंध नहीं ये सारी कठिनाइया है इन कठिनाइयों की वजह से सब मुल्कों को ये सुविधा है कि मुझे समझ लें कि महात्मा हमारे यहां हुए वो दूसरों के यहाँ नहीं हुए दूसरी जो बात है मैं इसको नहीं मानता सारी दुनिया में महात्मा हुआ क्योंकि महात्मा होना वैसे ही जैसे कभी होना वैसे ही जैसे चित्रकार होना वैसे ही जैसे मूर्तिकार होना संगीतज्ञ होना नृत्यकार होना महात्मा होना मनुष्य के भीतर छिपी हुई कोई क्षमता है तो सब उसके रूप कैसे होते हैं ये हिंदू अब जैसे कि रामकृष्ण अब बंगाल में तो रामकृष्ण भी मछली खाते हैं और विवेक भी मछली खाते हैं और उनको कभी ख्याल नहीं आया बंगाल के बाहर जब तक गए तो मछली खाना महात्मा होने में विरोध हो सकता है जब विवेकानंद पहली तरफ बाहर आए तब उनको पता चला कि तो बड़ी मुश्किल बात है मछली खाए महात्मा ये जरा मुश्किल मामला होगा। हो तो वो तो तो तकलीफ की बात है लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं इससे तो कोई लेना देना, देना नहीं अब ऐसे हम सोच नहीं सकते इन चीजों को खराब लेकिन जिस मुल्क में जी सकते वहाँ शराब पीना साधारण देख था वो कोई बुराई थी नहीं इसमें कभी उनके ख्याल में आने का मामला नहीं हम सोच ही नहीं, नहीं सकते कि महादेव पुत्र शराब पिए गए और अगर महावीर शराब पीना तो कोई महासमान ने बताया नहीं हो ये सारी कठिनाइयों की वजह से ऐसा भेद मालूम पड़ता ऐसा है नहीं दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान कोई ज्यादा स्पिरिचुअल है दूसरे मुल्कों से यह ग्राम देपिरिचुअलिटी एक डायमेंशन है हर आदमी का तो उसमें गति कर सकता है सारी दुनिया में सब तरफ लोगों ने गति इतना जरूर हम कह सकते हैं कि हमारी एंथेसिस स्प्रिचुअलिटी पर शायद दूसरों से थोड़ी ज्यादा है हमने जिंदगी के और आयानों पर उतनी एम्फ्रिसिस जितनी हमने स्प्रिचुअलिटी बैंक की है एम्फ्रिस का फर्क है वो तो फर्क बुनियाद में नहीं है बहुत एम्फ्रिस का फर्क है स्प्रिचुअल हम ज्यादा हैं ऐसा नहीं हमने जिंदगी को स्पिरिचुअल बनाने की सबसे ज्यादा आग्रहपूर्ण दृष्टि रखी है इतना आग्रह किसी ने नहीं रखा और इसका परिणाम उल्टा हुआ इसका परिणाम नहीं हुआ कि हम स्पिरिचुअल हो गए इसका मतलब है कि हम रिपोक्रेट हो असल में तो इस पर अगर ज्यादा इंफेसिस दी जाए तो हिपोक्रेसी पैदा होती है तो समझ लो कि एक समाज है उसमें दस कमी पैदा होते हैं और ठीक है कभी पैदा होते हैं हम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन कोई समाज को ये वहम चढ़ जाए कि हमारे मुल्क सभी को कभी होना चाहिए उस तो मुल्क में फॉल्स प्लस पैदा हो जाइए क्योंकि तो कभी होना दस है लेकिन अगर आप ये पक्का करने की कभी होना जरूरी है तो कुछ ऐसे लोग कभी हो जाएंगे जो कभी नहीं सिर्फ सुखबंध तो मेरा अपना मानना है कि एम्फेसिस ने हिंदुस्तान को स्प्रिशुअल नहीं बनाया बल्कि फॉल्स स्प्रिशलिटी पैदा की स्प्रिशलिटी जिंदगी का एक हिस्सा है और कुछ लोग उस दिशा में यात्रा करेंगे मगर ये सरल होने की नाम एम्फेटिक होनी चाहिए तो वही लोग जाएंगे जो जाने चाहिए अन्यथा अगर आपने बहुत एनसेसिस दी तो वे लोग भी चले जाएंगे जो नहीं जाने चाहिए और बहुत एनसेसिस में ये भी हो सकता है कि जो लोग जाना चाहिए थे वो रुक जाएं क्योंकि तो उन्हें लगे कि ये उपद्रव का मामला है हम तो अपने घर में छिपके चुपचाप तो करना है जो करना है ये इसकी वजह से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा फायदा नहीं हुआ हिन्दुस्तान में हजारों की संख्या में ऐसे लोग सन्यासी गए तो जो निपट संसारी थी तो उन्होंने जाके संन्यास को भी संसार बना दिए। एक आदमी ड्रग्स हो के भागेगा और अगर सिर्फ संन्यास होने का और पागलपन सवार है संन्यास होना उसकी वस्तुता स्थिति नहीं है तो वो जाके एक आश्रम खड़ा कर लेंगे और आश्रम में वही सब उपद्रव बड़े पैमाने पर तो शुरू हो जाएगा जो घर पर छोटे पैमाने पर अगर घर पर वो तिजोड़ी में पैसे रखता था तो वो आश्रम में भी संपत्ति खर्ची करना शुरू कर देगा और अगर घर में वो मुकदमा मुकदमेबाजी करता था जमीन के लिए तो आपके लिए मुकदमेबाजी करेगा वो तो आदमी तो वही है बेसिकली वो कहीं भी चला जाएगा तो खुद ही जाएगा वो अपना सारा का सारा लेके वहाँ पहुंच जाएगा और वहां का वो पत्र शुरू हो जाएगा अभी बड़े मजे की बात नंकराचार्य भी जमीन के लिए अदालत में मौजूद होते और एक ही गद्दी पर दो शंकराचार्य कब्जा कर लेते और दोनों घोषणा कर देते कि मैं अपनी फिर दोनों को हाईकोर्ट तय करती असली को मान लीजिए जिस दिन हाईकोर्ट को तय करना पड़ेगा असली सन्यासी कौन है और ये दो आदमी जो तय करवाने जाए हाईकोर्ट में तो मैं मानता हूं कि जो इसमें असली सन्यासी हो, तो हो वो तो भाप कर होगा वो कहेगा हमें सन्यासी है नहीं है क्योंकि तो तो हाईकोर्ट से तय करवाने जाएंगे सन्यासी वैसे नहीं कहेगा कहेगा वही मेरा कहना है कि ये बहुत एम्फेसिस की वजह से दौरा नुकसान होगा जो सच में होने की क्षमता रखता था वो शायद पीछे खड़ा हो जाएगा या चुपचाप हो जाएगा तो इसका ये मतलब हुआ जितने ज्यादा सन्यासी है, उनमें तो तो फिर तो तो तो ज्यादा पसंदी ज्यादा होने की संभावना नहीं कि संन्यास ऐसा फूल है कि बहुत बड़ी संख्या में खिलना मुश्किल है कि अनुष्यता उस योग्य भी नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में खिल जाए बहुत मुश्किल आर डूअर इसलिए जिस हिन्दुस्तान में पचास लाख संन्यास पचास लाख सन्यासी जिस मुल्क में उस मुल्क तो की जिंदगी सुगंध से भर जाए मगर कुछ किसी मतलब की नहीं है की। तो पचास लाख सन्यासी में अधिकतम सन्यासी जो है वो जिसको कहना चाहिए यूनिफॉर्म सन्यासी यूनिफॉर्म सन्यासी का है कितना वो काम पूरा कर रहे थे तीसरी जो बात है हमारा ये जो आग्रह है कि हम बहुत आध्यात्मिक हैं ये किसी इंप्यूरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम असल में हुआ क्या है आध्यात्मिक हम नहीं है लेकिन भौतिक हम नहीं हो पाए हमारी एक कमी रह गई असल में मेटेरियलिज्म में, में जितनी हमारी गति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई ना समृद्ध है न शक्तिशाली है सब तरह से दिन ही की गुलामी भी भेजी तो एक बात तो तय हो गई कि मेटेरियलिज्म का दावा हम नहीं कर सकते वो तो दावे के हम बाहर अब इतना ही रह गया कि हम उसको उल्टा दावा जरूर कर सकते हैं ऐसा मजा ही है कि मेटेरियलिज्म का आप दावा करें तो उसकी परीक्षा हो सकती है कि आप सच में कह रहे हैं कि नहीं स्पिरिचुअलिज्म का कोई वेलिडिटी नहीं होती कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता मैं आदमी कह कि मैं अमीर हूं तो जांच पड़ताल हो सकती के है कि एक आदमी कहे कि मैं ताकतवर हूं तो कुश्ती लड़वाई जा सकती तो है कि लेकिन एक आदमी कहे कहेगा मैं तो आध्यात्मिक हूं तो ये कोरा स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन ये इतनी दीपरी बात है कि जांच नहीं हो सकती कि मामला कहां सकता है कहां सकते नहीं तो भारत को इधर बहुत वर्षो से कहना चाहिए दो हजार से बड़ी तो चिंता में जीना पड़ता और उसके अहंकार को तो बड़ी चोट लगी और इस अहंकार को कहीं से तो प्रकट होने की सबसे छूट मार्ग चाहिए तो हम 2000 साल से जितने नीचे गिरे हैं, उतना हमने जोर से यह घोषणा की हम आध्यात्मिक लोग होता यह है कि तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अंगूर न मिल पाए तो हम उन्हें खट्टे डेना शुरू कर दें ये हमारे मन की स्थिति है तो भौतिक बात का इंकार करने लगे क्योंकि तो वो हमें मिल नहीं पाया और जिनको मिल गया उनको हम कहने लगे कि वो सब संसारी यानी उनको मिल जाने को भी हम कंडेम करने लगे इससे हमारे जिनको बड़ी राहत मिली पर हमारे पास भी तो कोई दावा नहीं है कि हमने दावा करना शुरू किया कि हम आध्यात्मिक सच्चाईया उल्टी सच्चाइयां उल्टी अगर आज हम आध्यात्मिक क्वालिटी को खोजने निकले दुनिया में तो हिन्दुस्तान में सबसे कम मिले यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं वो जो क्वालिटी है आदमी की अब जैसे कि मैं उदाहरण से लिखाऊ मुझे एक जार्ज माइट अंग्रेजी लेकर हिन्दुस्तान तो का दिल्ली स्टेशन पर तो वोकड़ा है और एक सरदार जी ने एक ज्योतिष जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं आपका हाथ देखूंगी तो उस आदमी ने कहा कि लेकिन मैं हाथ दिखाना नहीं चाहता ना मैं भरोसा करता हूं मैं विश्वास तो तो करता हूँ इतनी कृपा करके आप मेरा हाथ छोड़ दें क्योंकि मैं आपसे हाथ छोड़ाऊं जबरदस्ती तो अशिष्टता होगी। लेकिन वो तो जोर से हाथ पकड़े हुए उसने तो बताना शुरू कर दिया जोशी ने तो वो आदमी कह रहा है कि आप हाथ छोड़ दें मैं जबरदस्ती छोड़ाऊं तो अशिष्टता भोग और मेरा कोई भरोसा नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं लेकिन वो तो जोशी ने जोर से हाथ पकड़ा और बताना भी शुरू कर दिया जो जोर से तो दस आदमी भी खड़े हो गए जब वो दो चार मिनट बता चुका तो उसने कहा जब आप माफ करिए मुझे जाने दीजिए तो जोशी ने कहा मेरी दोनों रो पर ठीक हो गई उस तो जायद मायसी ने कहा तो कि ठीक है दोनों कर ले लें हालांकि इन जाति हितों को मैं मना कर रहा हूँ और आप जबरदस्ती बताए चले जा रहे हैं कि फीस देने में लिए मैं बात करूं लेकिन क्योंकि आपने मेहनत की है तो आप दो रुपए ले जैसे उसको दो रुपए दिए उसने तो, तो और बताना शुरू कर दिया उसने तो देखिए लेकिन अब मैं आपको फीस नहीं दूंगा आप मत बताइए लेकिन तब पर एक रूपये फीस और होगी इजाजत की पूरी किताब में सारा उल्लेख किया उसने कहा कि मैंने उसको कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा क्योंकि बात की तो उस आदमी ने मेरा हाथ जोर से पड़ता और कहा कि पैसे के किसी मरे जाते हो वर्ल्ड आदमी होते उस उसने उसको कहा तो माइस में लिखा है कि मैं सोचता हूं कि हम दोनों में वर्ल्डली कौन तो उस आदमी ने मुझे आखिर मैं गाली नहीं थी कि तुम वर्ल्डली होती तुम दो रुपए के पीछे मरे जा रहे हो अब ये जो तो हमारी मनोदशा है न तो चरित्र है हमारे पास आज जो किसी भी दूसरे काम से मुकाबला करते नैतिकता है अध्यात्म लेकिन पांच हजार वर्ष की हमारे पास विरासत जरूर है हमारे पास कुछ किताबें जरूर ऐसी किताबें दुनिया में सब जगह हुई हमारे पास ऐसी किताबें सारी दुनिया में इस तरह की किताबें बल्कि कई दफे तो मुझे हैरानी होती है कि हमारी दो हजार साल पुरानी जो किताब है उसके मुकाबले यूनान की दो हजार साल पुरानी किताब ज्यादा श्रेष्ठ मालूम होती है ज्यादा विकसित मालूम हो क्योंकि तो हमारी किताब में सिर्फ स्टेटमेंट है सो उपनिष्ठ इसमें सिर्फ बे स्टेटमेंट है ना कोई आर्गुमेंट है ना कोई प्रूफ है एक आदमी कह रहा है कि ब्रह्म है और ब्रह्म ही सब कुछ ये स्टेटमेंट है सर अगर इसी समय की 2000 साल पुरानी विश्वराज की किताब देखे तो उसमें स्टेटमेंट नहीं है सर उसमें लॉजिकल प्रोसेस भी अगर वो कह रहा है कि ईश्वर है तो उसके लिए प्रमाण देने की कोशिश कर रहा है तर्क भी दे रहा है विपरीत तर्क का खंडन भी कर रहा है अगर हम दोनों किताबों को सीधा टाइम स्केल पर रखकर देखें तो हमें पता लगेगा कि यूनान की किताब ज्यादा विकसित मस्जिद से निकली निकलेगी मालूम पड़ती है हमारी तो किताब पोइटिक है साइंसॉफिक नहीं मगर ये पोइटिक ट्रेडिशन हमारे पास है बड़ी हम इसके वसीदारों का दावा कर सकते हैं मगर स्पिरिचुअलिटी का किताबों से कोई संबंध नहीं है, तो क्योंकि गीता को पैदा करने के लिए कृष्ण काफी है कोई तो पचास आदमी और पचास लाख या पांच करोड़ आदमियों को आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं एक जीस काफी है माउंट पैदा करने के लिए और इसको अपराध काफी है तो हमारे पास एक कृष्ण हुआ ये सच है एक बुद्ध हुआ ये सच है एक महावीर हुआ यह सच है उनके वक्तव्य हमारे पास लेकिन हम कुछ आध्यात्मिक रूप से यह सिद्ध नहीं हो एक आइंस्टीन पैदा हो जाए जर्मनी में इसलिए जर्मनी साइंटिस्ट नहीं हो जाता एक बुद्ध पैदा हो जाए तो हमको स्पिरिचुअल नहीं हो जाता ये दावे बड़े एक इंडिविजुअल की बात है वो इसलिए सबको दावा करने की कोई जरूरत नहीं लेकिन हमारे मन में दावे का कारण है तो क्योंकि हम इतने ही हो गए कि कहीं भी दावा करके हमको सुख -कु� मिलता है इसलिए हमको विवेकानंद में बहुत सुख मिला क्योंकि विवेकानंद ने हमारे ईगो को हमारे अहिंसा को खूब तरक्की दी विवेकानंद को में कोई पूछता भी नहीं था अमेरिका जाने के पहले किसी को पता भी नहीं था इस आदमी का ये आदमी ये है यह आदमी अगर आपके गांव से निकला होगा निकला होगा क्योंकि पूरे उत्तर भारत में पैदल घूमता रहा किसी को पता नहीं था यह आदमी और यह आदमी जिंदगी भर यहां रह के मर जाता हमको किसी को भी पता नहीं लेकिन हमको पता है इतनी चला कि इसने जाके अमरीका हमारे अहंकार को बड़ी तरफी जिसकी प्रतिष्ठा हमें अपनी प्रतिष्ठा मानू फिर तो हमने डाल दिए भगवान जब ये आदमी लौटा और हमने बहुत सोरगुन मचाया लेकिन बड़े मजे की बात है वो शोरगुन पंद्रह दिन में सिर्फ पांच हो गए विवेकानंद के आने के बाद महीने पंद्रह दिन तक स्वागत समारोह और सब चले इसके बाद फिर विवेकानंद ने सोचा था कि हिन्दुस्तान में जाके बड़ा काम हो गए कुछ काम नहीं कर बल्कि विवेकानंद को जितना सम्मान दूसरे मुल्कों को मिला उतना सम्मान भी हमने दे पाया और कलकत्ते में आते से उनके खिलाफ जो आध्यात्मिक आदमी हैं हम हमने उनके खिलाफ पर्चेबाजी शुरू कर दी और हमने उनमें गलतियां खोजना फौरन शुरू कर दिया आदमी ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए निवेदिता इसके साथ क्यों आ गई तो शुरू कर दिया आगे जान के हैरान होंगे कि निवेदिता ने ही सारा काम किया पश्चिम में रामकृष्ण मिशन के लिए सारा काम निवेदि का फैलाया हुआ लेकिन हिंदुस्तान ने क्या बदला दिया उसको विवेकानंद के मरने के बाद निवेदिता को रामकृष्ण आश्रम से निकाल बाहर किया जब वो मरी तो रामकृष्ण आश्रम में नहीं थी अलग एक मकान में हमारा ये जो मन है हमारे अहंकार को तृप्ति मिले वहां तक हम कुछ भी घोषणा करने को तैयार लेकिन जब हमारी असली प्रगट होती तो हम बहुत नीचे साबित होते हैं। मैं नहीं मानता पाऊँ कि मन कोई आध्यात्मिक मन हाँ इसकी एनसेसिस अध्यात्म पर रही है और उससे दोहरे नुकसान हुए ना तो आध्यात्मिक हो पाया और उस गलत एनसेसिस की वजह से गलत इसलिए कहता हूँ मैं किसी भी एनसेसिस को गलत कहता हूँ मैं जिंदगी के सड़न होने के पक्ष में अगर एक आदमी कवि हो सकता है तो मैं कहता हूं वो कवि हो लेकिन कविता को कोई जीवन के ऊपर थोकने की कोशिश ना करे। और एक आदमी अगर वैज्ञानिक हो सकता है तो वो वैज्ञानिक हो लेकिन विज्ञान को जिंदगी बनाने की चिष्ठा न की जाए और एक आदमी आध्यात्मिक हो सकता है तो बहुत मजे से हो लेकिन जिंदगी पर अध्यात्म का चोगा न कोशिश की जाए जिंदगी सरल हो जो जो हो सकता है वो हो अब हम सब चीजों को स्वीकार करने वाले होंगे उस मुल्क को में उतना ही ब्रॉड माइंडेड कैसा हूँ जिसका एन्फेसिस किसी भी चीज पर नहीं है क्योंकि जब भी हम किसी चीज पर एन्फेसिस देते हैं तो किसी चीज पे एनफेसिस कम करनी पड़ती है। अगर हम अध्यात्म पर बहुत जोर देंगे तो विज्ञान पिछड़ जाए अगर हम विज्ञान पे बहुत जोर देंगे अध्यात्म किए अगर हम कविता पर बहुत जोर देंगे तो यथार्थ पिछड़ जाएगा और अगर यथार्थ पर बहुत जोर देंगे तो जिंदगी में कल्पना और कविता खाली हो जाएगी और जिंदगी इन सब चीजों का इकट्ठा समन्वय है इसलिए मेरी मान्यता ये कि सब फूल खिलने चाहिए और कल्चर नॉन एंथेटिक होना चाहिए यानी हम पूरा जोर किसी चीज पर ना दे जो हो जाए उसको हम सहारा थे एक बुद्ध हो पैदा हम बड़े खुश लेकिन हम ये ना चाहेंगे कि आइंस्टीन की हत्या पे बुद्ध पैदा हो क्योंकि तो आय स्ट्रीन का होना उतना ही जरूरी है एक आदमी इंजीनियर हो बहुत उपयोगी है लेकिन हम यह ना चाहेंगे कि जिंदगी से कविता बिल्कुल मर जाए तो क्योंकि इंजीनियर मकान ही बना सकता है, लेकिन मकान में बैठे लोगों को तो कविता भी जरूरी है तो मेरा अपना जो हाल है वो ये है कि जिन संस्कृतियों ने किसी एक चीज से जोर दिया उन्होंने नुकसान पहुंचाया जोर किसी पर भी है। जिंदगी मल्टी डायमेंशनल और उसके सब डायमेंशन अंगीकार होने चाहिए और वो जितनी विविध होती है उतनी रसपूर्ण होती है इसलिए हिंदुस्तान में एक तरह की बोर्डम पैदा हो गई है इसलिए आज अज्ञातवादी की बात सुनते वक्त बोर्डम मालूम होती है क्योंकि तो कितनी बार सुन चुके वही बात तो वही बात कहे चले जा रहे थे चले जा रहे इतनी सुनने वाला आदमी धीरे धीरे धीरे धीरे टूटता जा रहा है आज अध्यात्मवादी बहुत है मुल्क में लेकिन सुनने वाला उनको कोई भी नहीं और ये सुनने वाले मरे मुर्दे हैं बिल्कुल जो कि सो रहे हैं, इन्हें सुनने की भी जरूरत नहीं होगी कोई भी संस्कृति बोर्डम पैदा करेगी अगर एक तरफा हो जाएगी सबका समन्वय है और जिंदगी में ऐसे क्षण है एक आदमी की जिंदगी में ऐसे क्षण है जब उस आदमी की जिंदगी में भी फर्क होते रहते आज कम्यूटर फिजिकल लगती कल नहीं भी लगती और आज विज्ञान सब कुछ मालूम होता है कल नहीं भी मालूम होता और मैं मानूंगा कि जिस आदमी की जिंदगी में ऐसे क्षण है परिवर्तन के वह आदमी अंततः ज्यादा रिचर होकर दुनिया से विदा होगा तो मैं ऐसा भी मानता कि एक सुर जिंदगी में होना चाहिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी का एक सुर व्यक्तित्व हो अनेक स्वर होना चाहिए और अनेक स्वरों के बीच एक हारमनी होनी चाहिए कॉन्फ्लिक नहीं होनी चाहिए तो ना तो मैं चाहता हूं कि समाज में एम्फेसिस हो और ना मैं चाहता हूं व्यक्ति में एम्फेसिस हो विविधता मेरा प्रेम है मुझे लगता है जितना वैविध्य हो जितनी भिन्नता हो उतना ही सब सुंदर हो जाए सब रंग रंग होने चाहिए जिंदगी में मेरी अपनी समझ ऐसी है, है कि भारत की बजाय पश्चिम में जो संस्कृति विकसित हो रही है वो ज्यादा मल्टी डायमेंशनल और हमें आज नहीं कल मल्टी डायमेंशनल होना पड़े एक डायमेंशन में सारी गति देने से हजार तरह के नुकसान हैं हमारी सारी की सारी प्रतिभा जो है वो सन्यास की तरफ मुड़ गई सारी प्रतिभा जैसे दिग्वनाथ जैसी आदमी जो है या नागार्जुन जैसा आदमी इनके पास बड़ी या प्रतिभा थी लेकिन संन्यास के मरुस्थल में सब खो जाता हाँ कुछ लोगों के पास सन्यासी होने की प्रतिभा होती है वो बात अलग है लेकिन अगर मुल्क के सारे लोग सन्यासी होने लगे तो वो जो विविधता मुल्क में आनी चाहिए और जो और दिशाएं स्को जी जानी चाहिए वो सब समझौ तो मैं इन्थेटिकली एम्थेटिस के खिलाफ हूँ तो मैं बिल्कुल ही इस बात को पसंद करता हूं कि जिंदगी में विविधता और बहुविध होना चाहिए और शायद ऐसे समाज को मैं आप में कहूंगा जो तो सब तरह के लोगों को जो हो सकते होने की सुविधा देता है प्रशंसा देता है सहारा देता क्योंकि मेरे मन में आत्मा जो है वो तो बहुत बड़ी चीज है और वो अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है अगर हम एक कवि को कवि ना होने दें तो वो आदमी कभी अपनी आत्मा को उपलब्ध ना हो पाए क्योंकि उसके लिए तो आत्मा तक पहुंचने का रास्ता काव्य ही है अगर हम एक नृत्यकार को नाचने ना दें तो हम उसे आत्मा तक कभी ना पहुंचने देंगे क्योंकि उसका रास्ता तो नाचना ही है जिससे वो आत्मा तक पहुंचेगा रविशंकर तो सितार से ही अपनी आत्मा खोजेगा इसको अगर हमने उपवास करा के किसी मंदिर में बिठा दिया तो यह आदमी अपनी आत्मा को कभी नहीं पहुंच पाएगा इसकी आत्मा का अपना रास्ता है अब मैं किसको अध्यात्म कहूंगी मैं तो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक कहता हूं जो सब रास्तों को अंगीकार करती है और मानती है कि अपने अपने रास्ते से लोग वहां पहुंच जाए जो वो होने को पैदा हुए आप जो होने को पैदा हुए हैं वो आपको हो जाना चाहिए वही आपकी आत्मा की उपलब्धि उसी से आप जान पाएंगे जीवन के सत्य को इधर मेरी मेरी पहुंच बहुत और तरह की मैं ये नहीं कहता कि जीवन का सत्य कोई फिक्स चीज है कि कहीं रखा है और आप जाकर दरवाजा खोल के, के पालेंगे ऐसा नहीं मानता हूं जीवन का सत्य एक प्रोसेस और जो मेरे लिए जीवन का सत्य होगा वो जरूर नहीं कि आपके लिए हो हालांकि मैं अपने जीवन को सत्य को जिस दिन पालूंगा और आप अपने जीवन के सत्य को पालेंगे हम दोनों की यात्राएं अलग होंगी लेकिन तृप्ति समान होगी वो तक जो है वो जो फुलफिलमेंट है वो समान हो एक गंतव्य भी जब अपनी गणित की दुनिया में पूरा का पूरा उतर जाता है तो किसी ध्यान से पीछे नहीं रह जाता वही पहुंचा और एक चित्रकार जब चित्र को बनाता है और चित्र में पूरा उतर जाता है तो वो किसी प्रार्थना करने वाले से पीछे नहीं रह जाता है वही पहुंचा इसलिए मेरे लिए अध्यात्म का मतलब भी और है मेरे लिए आत्मा की खोज का मतलब भी और है और मेरे लिए सारा का सारा मामला इंडिविजुअल है और सबसे खतरनाक और वायलेंट वो लोग हैं जो अपने को दूसरे को छोप देते हैं इसलिए गुरुओं से ज्यादा वायलेंट आदमी में दूसरों को नहीं मानता तो अगर मैं आपका गुरु होता हूं तो मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि मैं तुम्हें अपने जैसा बना के रहूंगा और तुम अगर शिष्य बनते हो तो तुम इसीलिए शिष्ट बन रहे मैं आप जैसे बनने की कसम खाता हूं उसमें खतरा होने ही वाला है क्योंकि कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है और मैंने अगर आपको अपने को आपने ऊपर थोपा तो आपको नुकसान पहुंचाऊंगा और आपने अगर मुझे ओढ़ा तो भी आप अपने को नुकसान पहुंचाएंगे और हो सकता है इससे सिर्फ एक इस परवर्टेड पर्सनैलिटी पैदा हो और कुछ तो नहीं तो तो तो तो तो तो तो जैसे अभी आपने कहा है लाइफ इज मल्टीडाइमेंशनल गाइट नट टू थिंक शुड बी अवर एटीट्यूड वाइक वेदर वी नो दैट वी हैव आवर पेरेंट्स दे हैव पेर दे हैव गिवन आपका शुड वी हैव the take part of this task for them as we have for other people or should be have some something of a greater standard for them or what should be our attitude towards of a family so well, i was yet with this with all right and he said that we should not be having any Day, like दो तीन बात एक तो ये सवाल शुभ का नहीं है जब हम कहते हैं कि माँ और पिता के प्रति क्या रुख होना चाहिए तभी बात गलत हो जाती है असल में माँ अगर माँ है तो एक रुख तय हो ही गया पिता अगर पिता है तो एक रुख तय हो ही गया असल में पिताया पिता का पिता होना और माँ का माँ होना एक रुख को तय कर ही दिया अब इसमें होना चाहिए की गुंजाइश नहीं कोई मुझसे नहीं पूछता कि मेरा मेरी प्रेसी के प्रति क्या रुख होना चाहिए कोई नहीं पूछता मुझसे किसी ने नहीं पूछता उसका कारण है क्योंकि प्रेसी के प्रति रुख तय हो ही गया लेकिन मां के प्रति हम पूछते हैं क्योंकि तो कोई रुख नहीं है पिता के प्रति कोई रुख नहीं है इसलिए हम कोई फॉर्मल इम्पोजिशन चाहते ये सवाल बन गया ये सवाल प्रेसी के प्रति नहीं पत्नी के प्रति होता है ये सवाल कि पत्नी के प्रति क्या रुख होना चाहिए उसका मतलब यह है कि प्रेम मर चुका तो जैसी हम इसको सुट बनाते हैं जिससे हम कहते हैं क्या होना चाहिए पिता के प्रति मेरा रुख तब मैं कहूंगा कि बात तो समाप्त हो चुकी है पिता वो आदमी रहा ने आप बेटे रहे नहीं इस एक को पहले तो इसको जान लेना चाहिए कि वो जो पिता और बेटे का होना था वो विदा हो गया है अब तो कुछ चेष्टा करके कायम रखना पड़ेगा अब ये संबंध एक ड्यूटी का होगा एक लव का नहीं हो सकता अभी एक कर्तव्य का होगा मेरी पहली तो सुझाव ये है कि ये स्थिति थी ठीक से हमें समझ लेनी चाहिए कि मामला ऐसा है समाप्त हो गया और अगर समाप्त हो गया है तो कोई भी उपाय नहीं है कि इसे जिंदा किया जाए सिर्फ अभिनय किया जा सकता है सिर्फ एक्टिंग की जा सकती है असल में पिता के साथ हम उसके पिता होने का और अपने बेटे होने का एक्ट कर रहे हैं तो बोझ भी मालूम पड़े अगर ऐसा हो गया है तो पहला कर्तव्य तो मैं ये कहूंगा कि ये अपने पिता से कह दो कि ऐसा हो गया है। पहला कर्तव्य क्योंकि तो जिनसे हमारे संबंध है निकट के उनके प्रति अभिनय करने को मैं अनुचित मानता हूँ सबसे का पहला कदम तो होगा कि कहते बात विनम्रता से इसे स्वीकार कर लो कि अब कोई उपाय नहीं अब ज्यादा से ज्यादा मैं कर्तव्य ही निभा सकता हूं इसकी स्वीकृति बहुत से लाभ लाएगी अगर ये स्वीकृति आ जाए तो जिंदगी में बहुत से उलझाव कम हो जाए क्योंकि हमारी बहुत सी अपेक्षाएं कम हो जाए अगर मुझे साफ साफ अपनी पत्नी से कह देने की बात आ गई कि अब हमारे बीच जो संबंध हो तो तो वो एक कर्तव्य का है इसलिए अब तुम मुझसे वो अपेक्षाएं मत करना जो एक प्रेमी से की जाती है तो मैं तुमसे तो वो अपेक्षा नहीं करूंगा जो इस प्रेमी से की जाती है सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी सीधी कर सकेंगे उनकी तो अपेक्षाएं वो पद्रो पैदा करेंगी अपेक्षाएं जाल पैदा करेंगी जो चाह जाएगा वो कभी पूरा नहीं होगा जो मांगा जाएगा वो कभी मिलेगा नहीं जो पुकारा जाएगा वो हम देना सकेंगे और जाल भरते जाएंगे और जब जाल बढ़ेंगे तो हम और एक्ट करेंगे और झूठ और पाखंड वो सब उपद्र होगा तो मेरा अपना मानना है ये पिता के संबंध में नहीं मां के संबंध में नहीं पत्नी के मित्र के किसी के विशेष के संबंध में नहीं मेरा मानना यह है कि सदा अपने संबंधों को साफ और स्पष्ट रखना उनको साफ जो भी संबंध जैसा हो उसको वैसा ही जाहिर कर देना ताकि गलत अपेक्षाएं न बने डिसमेंट के मौके न आए तो भी नहीं आएगा अगर मुझे लगता है कि मेरी आपके बीच मित्रता समाप्त हो चुकी है तब तो मैं इसको व्यर्थी ढोता न रहू ये भी मेरी मित्रता का अंतिम तथ्य होना चाहिए कि आप जो कह दूंगी ये बात समाप्त हो गई अब हम दो परिचित आदमी ही हो सकेंगे और मैं नहीं जानता जब मित्रता समाप्त हो गई तो मैं नहीं कह सकता कि कल परिचय भी समाप्त हो जाए और मैं ये भी नहीं कह सकता की कल मित्रता फिर लौटा है आ जाएगी तो मैं आपको निवेदन कर दूंगा हमारी कठिनाई क्या है हमारी कठिनाई ये है कि जिंदगी 24 घंटे बदल रही है और हम न बदले होने का धोखा दिए जा रहे हैं कल सुबह मैंने आपसे कहा था कि तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं जी सकता और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ एक क्षण जीना मुश्किल है मगर मैं धोखा वही कायम किए हुए हूँ अब भीतर मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारे साथ एक क्षण जीना मुश्किल है और बाद में आज भी यही कहते न जा रहा हूँ कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता अब ये जिंदगी बहुत जटिल और उजन की रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि हमने कुछ सिद्धांत मान रखे हैं जो झूठे जैसे हमने मान रखा है कि हम भविष्य के लिए वादे कर सकते हैं जो झूठी बात है भविष्य के लिए वादे किए नहीं जाते तो क्योंकि भविष्य का हम कोई भी वादा नहीं कर सकते मैं कल आपको प्रेम करूंगा इसका वायदा करना ही खतरनाक ये वायदा कभी पूरा हो नहीं सकता क्योंकि कल के लिए मैं आज कुछ भी नहीं कह सकता कल मैं मैं ही रहूंगा यही पक्का नहीं लेकिन हमने जो तो जिंदगी बनाई उसमें हम भविष्य के वादे कर रहे हैं वो हमारी बॉन्डेड है फिर जब हम वादे करते हैं तो हमारा अहंकार वादों को पकड़ लेता है वो कहता कल मैंने ही तो कहा था कि तुम्हारे बिना नहीं जी सहूँगा अब मैं कैसे कह सकता हूं अब तो मैं बन गया हूँ तो अब मैं दोहरे काम करूंगा भीतर कुछ और जानूंगा बाहर कुछ और करूंगा और तब जाल फैसे चले जाएंगे तो मनुष्य ने जो सिद्धांत तय किए हैं उनमें कुछ बुनियादी तो मेरा मानना है कि भविष्य के बावत कोई भी वायदा के साथ जुड़ा हुआ है इसे हमें जानना चाहिए यानी जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल भी मैं आपको प्रेम करूंगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं ऐसा सोचता हूँ कि कल भी प्रेम कर सकू तो अच्छा ये अभी का सोचना है मेरा अभी मुझे लग रहा है कि कल भी प्रेम करूंगा तो बहुत अच्छा लेकिन कल क्या लगेगा ये मैं कुछ नहीं कहू कैसे कह सकता हूं कल आ जाए उसके पहले कहने का को कोई उपाय भी नहीं तो एक तो हमने भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं हम वो खतरनाक नहीं नहीं कहता कि निर्णय आप ना ले निर्णय आप लेने पड़ेंगे क्योंकि जीना है तो निर्णय लेने पड़ेंगे लेकिन निर्णय सदा ही इस अनिश्चय को जानते हुए लिए जाए तो आप कल जब निर्णय टूटेगा तो परेशान नहीं होंगे एक दूसरी बात यह है कि हम सब अपना एक इमेज बनाते हैं जो हम नहीं हम सब इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अच्छे दिखाई पड़ने चाहिए हम इस कोशिश में नहीं रहते कि हम सच्चे दिखाई पड़ने चाहिए अच्छे दिखाई पड़ने चाहिए हमको बचपन से सिखाया जा रहा अच्छे आदमी बनो, तो कोई नहीं सिखा रहा सच्चे आदमी सारी शिक्षा जो है वो अच्छे आदमी बनने की है तो बचपन से हमारे ऊपर एक ख्याल पैदा किया जा रहा है कि अच्छे आदमी बनो फिर अच्छे आदमी की धारणा हम पैदा करने से अब अच्छा बेटा वो है जो बाप के आदर करता हो हमको बचपन से कहा जा रहा है कि अच्छा बेटा जो वो बाप का आदर करता है हमें ये कभी नहीं कहा गया कि सच्चा बेटा वो है जो जब तक आदर करता है आदर करता है नहीं करता तो अपने बाप को निवेदन कर पाता है कि मेरा आदर विदा हो गया वो नहीं है अच्छा बेटा वो है जो कि मर्त दम तक कुछ भी हो लेकिन आदर करता है अच्छी पत्नी वो है कि पति चाहे वैश्यागामी हो वो तो भी उसको परमात्मा मानती है अब ये अच्छी पत्नी का जो ख्याल जोड़ रहे हैं खतरनाक सच्ची पत्नी का नहीं है ये ख्याल ये अच्छी पत्नी का और अच्छे और सच्चे में मैं फर्क करता हूं मेरे हिसाब से तो सच्चा ही अच्छा है तो हमने क्या किया हमने जो इमेजेस इम्पोज किए एक ही बच्चे के ऊपर वो महंगे पड़ते हैं और वो खोल की तरह हमारे जीवन को जकड़ लेते हैं फिर जिंदगी भर उसी ढांचे में हमको जीना पड़ता है वो तो ऐसे जैसे बचपन में पजामा पहना था फिर बुढ़ापे तक उसी में जीना पड़ा पजामा फटे तो मुश्किल है पजामा अलग करो तो मुश्किल है पजामा बदलो तो मुश्किल है लेकिन शरीर के कपड़े तो बदल जाते हैं आत्मा पे पहनाया गया जो शिकंजे हैं वो बैठे रह जाते हैं ये सारी की सारी बुनियादी झूठी बातें फिर इसमें कई बहुत बड़ी महत्व की बातें जो हमारे ख्याल था। में नहीं बाप अपने बेटे को प्रेम करता है इससे वो सोचता है कि बेटा भी बाप को प्रेम करे इसमें गलती मां अपने बेटे को प्रेम करती है इससे वो सोचते हैं कि बेटा भी माँ को उतना ही प्रेम करे इसमें गलती है। अवैज्ञानिक है कर्तव्य तो मतलब तो तो तो तो तो तो तो तो। इसको तो मैं समझाऊंगा आपसे कि कर्तव्य शब्द ही गंदा है इसकी मैं थोड़ी आपसे बात करूंगा असल में कठिनाई क्या है एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है तो माँ अपने बेटे को प्रेम करती है इसलिए वो स्वभावता सोचती है कि इसी भांति का प्रेम बेटा भी उससे करे लेकिन उसे पता नहीं इसी भांति का प्रेम बेटा अपने बेटे को करेगा जीवन की व्यवस्था है इस माँ से ही पूछो कि जितना प्रेम तू अपने बेटे को कर रही इतना तूने अपनी माँ को किया है तो पता चल जाएगा बाप अपने बेटे से उतनी प्रेम चाहता है जितना उसने किया उससे पूछो कि तुमने इतना प्रेम अपने बाप को किया है नहीं किया असल में जीवन में जो प्रेम की धारा है आगे की तरफ पीछे की तरफ नहीं हो भी नहीं सकती वो तो बड़ा खतरनाक हो जाए क्यूँकी जिंदगी को जाना है आगे अगर बेटा अपने बाप को बहुत प्रेम करे इतना जितना अपने बेटे को ना कर पाए तो दुनिया का बहुत नुकसान हो जाएगा। अपने जीवन की जो बायोलॉजिकल व्यवस्था है उसमें धारा आगे की तरफ जा रही है माँ अपने बेटे को प्रेम करेगी बेटा अपने बेटे को प्रेम करेगा वो इस तरह चुकाएगा प्रेम को और कोई उपाय नहीं लौट के चुकाने का कोई उपाय नहीं लेकिन माँ अपेक्षा कर सकती है कि जितना प्रेम मैंने अपने बेटों को किया उतना ही वो मुझे करे। अगर इतना ही बेटा अपनी माँ को प्रेम करेगा तो पत्नी को प्रेम नहीं कर पाएगा इसलिए जो बेटे अपने माँ को बहुत प्रेम करेंगे उनकी जिंदगी में पत्नी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि तो उनके सारे प्रेम की धारा पत्नी की तरफ बहनी चाहिए तो मुश्किल हो जाएगा माँ जैसे ही पत्नी घर में आती माँ परेशान होना शुरू हो जाएगी तो क्योंकि फौरन पता चलता है कि बेटा उसका नहीं रहा एकदम जो दारा उसे कल तक आश्वस्त मालूम पड़ती थी वो पत्नी की तरफ बहने लगी अब वो बेटा अपनी पत्नी के पास एकांत में बैठना पसंद करता है, अपनी मां के पास बैठना पसंद नहीं करता वो बेटा अपनी पत्नी को लेके एकांत में घूमने जाना चाहता है अपनी मां को लेके घूमने नहीं जाना चाहता और बड़े मजे की बात है की मां पत्नी के लिए परेशान थी कि शादी करो जल्दी करो बड़ी खुशी मनाई थी बैंड बाजी बजाये थे सुरम मचाया था वही सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी कल ये उसे बताने लेकिन वो पता न होने का कारण ही हम मनुष्य के विज्ञान के बाबत पूरे जानकार नहीं लेंगे असल में मां को जानना चाहिए कि उसका काम पूरा हो गया वो स्त्री आगे जिसकी तरफ उसका प्रेम अब बहेगा और उसने अपना जो जिसको कहना चाहिए अमानत पूरे दूसरी स्त्री को सौंप दिया अब उसे रास्ते से हट जाना चाहिए अब वो सिर्फ कोने में हो सकती छाया में हो सकती सामने नहीं हो सकती अब कभी कभी ये बेटा उसको प्रेम कर सकता है अगर वो बिल्कुल मांगे ना तो अगर वो मांगे तो कभी कभी भी मुश्किल हो जाए अगर उस मां ने प्रेम डिमांड किया तो, तो जरा सा प्रेम देना भी मुश्किल हो जाए अगर वो बिल्कुल डिमांड ना करे अनडिमांडिंग हो जाए हो ही जाना चाहिए चुपचाप तो अंधेरे में हट जाए कभी बेटे को ख्याल आ जाए वो बात अलग और बेटा अगर ज्यादा देर उसके पास बैठे तो भी उसको कहे कि नहीं अब इतनी ज्यादा देर उसके पास बैठने की जरूरत नहीं है जिंदगी आगे जाने की तो ये बेटा अपनी मां को प्रेम कर पाएगा और बेटे को भी इतनी समझ होनी चाहिए हमें कोई को भी समझ नहीं जिंदगी की क्योंकि जिंदगी की समझ बहुत और बात है और सिद्धांत बहुत और बात है बेटे को भी यह पता होना चाहिए कि जिस मां ने उससे इतना बड़ा किया है उसने कभी सोचा भी नहीं है कि कोई और स्त्री किस दिन उसके प्रेम को इस तरह छीनने वाली सिद्ध हो जाएगी उसने कभी नहीं सोचा उसकी कल्पना के बाहर और जब बेटे के मन की पूरी धारा अपनी पत्नी की तरफ बहेगी तब उसे अगर थोड़ी भी समझ हो समझनी हो होगी अगर उसे थोड़ी भी समझ हो तो उसे जानना चाहिए कि जिस जगह से प्रेम हटके अब बदल रहा है उस जगह के प्रति सहानुभूति प्रेम मैं नहीं कहता हूँ ड्यूटी मैं नहीं कहता हूँ सिंपैथी मैं कहता हूँ जिस मानव से बड़ा किया है प्रेम दिया है वो माँ अचानक एकदम से तो उसकी तरफ से उसके प्रेम की धारा बदल गई अब वो सिर्फ सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है सिंपैथिटिक हो सकता है कंपेशन हो सकता है प्रेम नहीं हो सकता और अगर सिंपैथी ना होगी तब फिर ड्यूटी रह जाएगी जो आप कह रहे हैं वो ड्यूटी जो है वो ये है कि एक फर्ज है मेरा कि चूंकि वो मेरी मां है और उसने क्योंकि मुझे पैदा किया है इसलिए ठीक है कि मैं उसकी फिक्र करूं उसको आदर करूं उसका कभी पैर खुलू लेकिन ये ड्यूटी बहुत ही ऑफिशियल तख्त है ये जो ड्यूटी है हम दफ्तर में ड्यूटी बजाते हैं क्योंकि तनिखा लेते हैं उस तरह का तख कर्तव्य का मतलब ये होता है कि जिसे करना पड़े जो करने योग्य वो नहीं जिसे करना पड़े देट विज इट टू बी डन और जब कभी माँ और पिता के साथ हमारा ऐसा संबंध हो जाए कि कुछ करना पड़ता है तब सहानुभूति भी ना रही। और मेरा मानना यह है कि माँ बाप क्योंकि प्रेम की मांग करते हैं इसलिए बेटे कर्तव्य ही दे पाते हैं अगर माँ बाप सिर्फ सहानुभूति की मांग करें तो बेटे सहानुभूति दे है सहानुभूति बीच की चीज वो ना तो प्रेम है और ना कर्तव्य प्रेम और कर्तव्य दोनों नहीं सहानुभूति का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अनुभव कर पा रहे हैं कि अगर हम उनकी जगह होते तो क्या होता और हम ये भी अनुभव कर पा रहे हैं कि कल हम उनकी जगह पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे भी बेटे होंगे अब घर में जो लड़की बहू बनकर आई है अगर वो इतना समझ पाया कि कल उसकी भी बहू आएगी और उसका बेटा भी एक दिन उससे इसी तरह टूटेगा तब उसके मन को क्या हो इसी तरह वो किसी के बेटे को तोड़ रही तो उसके मन को क्या हो रहा होगा इसको अगर वो कून कर पाए तो सहानुभूति होगी और अगर वो कहे कि ठीक है मेरे पत्नी मेरे पति की माँ है इसलिए कर्तव्य से मैं उसको खाना भी खिलाती हूँ पैर भी दाप देती हूँ ये मेरा कर्तव्य हालांकि मेरा क्या लेना देना था और उसे पता नहीं ये, ये कर्तव्य अगर है तो ये बोझ बन जाए नहीं सहानुभूति का मतलब है टू बी इन एनअर्स प्लेस सहानुभूति का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपकी जगह खड़े होकर देख पाऊँगी थी चीजें क्या होंगी एक बेटे को मैंने बड़ा किया हो बीस साल का बनाया हो पढ़ाया हो लिखाया हो रात भर जागी हूं खाना नहीं खाया हो उसे खाना खिलाया है कपड़े नहीं पहने हुए उसे पढ़ाया है और अचानक इस दिन पाया जाता है कि एक लड़की आई है अजनबी भी अपरचित जिससे उसका कोई संबंध न था वो सब कुछ हो गया न कुछ भी नहीं इस तो जगह अपने को रखने की जो क्षमता है वो सिंपेटिव है तो अगर बाप को बाप को आप वही प्रेम तो नहीं दे सकते जो बाप ने आपको दिया था इसे स्वीकार कर लेना चाहिए ये सोसाइटी जिसने स्वीकार कर लेगी बहुत अच्छी हो जाएगी हमें जान ही लेना चाहिए कि संभव नहीं है। क्योंकि हम अपने बाप के बाप नहीं हो सकते इसलिए संभव नहीं और कोई कारण नहीं हम बेटे ही हो सकते इसलिए बाप ने जो हमें प्रेम दिया वो हम लौटा नहीं सकते हम अपने बेटे को दे देंगे बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होने लेकिन बाप को तो हम नहीं लौटा पाएंगे तो बाप ने जो हमें दिया था वो हम नहीं लौटा पाएंगे तो बात की जो मनस्थिति है उसको फील करना सहानुभूति तो मेरा अपना मानना है कि हमारे जितने संबंध है वो तीन तरह के होते हैं या तो प्रेम के संबंधों होते जहां प्रेम का संबंध होता है वहां कभी सवाल नहीं होते वहां कोई सवाल ही नहीं होते प्रेम के संबंध में सवाल ही नहीं है जहां प्रेम समाप्त होता है वहीं से सवाल शुरू होते हैं और जब प्रेम समाप्त होता है तो आप दो काम कर सकते हो या तो आप दूसरे व्यक्ति की जो अनुस्थिति होगी उसके साथ खड़े होकर अनुभव कर सकते तो सहानुभूति बन जाएगी सहानुभूति सारे सवालों का जवाब बन जाएगी सवाल तो होंगे लेकिन जवाब मिल जाएंगे कहीं खोजने न जाना पड़ेगा और अगर कानबू की दर्दन होगी तो फिर कर्तव्य रह जाए और कर्तव्य में सवाल ही सवाल होंगे और जवाब कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि तो बर्डन ही जिसको ढूंढो तो उसको बर्डन समझना चाहिए अगर एक बच्चा होता है छोटा पैदा होता है मां बाप उसको बाल गर, आप खुद मुसीबत झेलकर उसको बड़ा करते हैं ये जो हमारी बात है ना अगर बड़ा करते हैं किस लिए बड़ा करते हैं ये जानती है हमारी कि माँ बाप मुसीबत झेल के बड़ा करते हैं अगर माँ बाप मुसीबत घेरते कोई बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता ये हमारी भूल ये माँ बाप का दावा ये गलत दावा है माँ अगर मुसीबत झेलती तो दुनिया में कोई बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता ये बच्चे के लिए मुसीबत नहीं झेली जा रही ये माँ की खुशी है इसलिए वो झेल रही है हालांकि दावा बाद में यही करेगी कि मैंने तेरे लिए मुसीबत झेली वो दावा झूठ ये माँ को आनंद मिल रहा है इस बच्चे को बड़ा करने में इसलिए वो झेल रही सच्चाई तो यह और ये बायोलॉजिकल सच्चाई है इसमें कोई आदमी की माँ और जानवर की माँ का फर्क नहीं माँ को मजा आ रहा है इस दुख झेलने में जिसको हम दुख कह रहे हैं ये दुख तीसरे आदमी को दिखाई पड़ रहा होगा कि माँ अपने बेटे के पास रात भर बैठी कितनी तकलीफ झेल रही ये तकलीफ थर्ड पर्सन की ख्याल में आई हुई बात ये माँ बड़े मजे में माँ को तकलीफ तो तब होगी जब बेटा ना हो उसके पास जिसके लिए रात भर जागा जा सके इसलिए जो स्त्री माँ नहीं बन पाती वो बहुत तकलीफ में रह जाती जो स्त्री माँ बन पाती उसकी कोई बेसिक नीड कम रह जाती जो पूरी नहीं हो पाती कोई चाहिए था जिसके लिए वो जागे कोई चाहिए था जिसके लिए वो भूखी रहे कोई चाहिए था जिसके लिए वो रोए और परेशान वो भी उसकी बेसिक नहीं थे वो उसका फुलफिल्मेंट था इसलिए किसी माँ ने अपने बेटे के लिए कोई तकलीफ नहीं झेली ये मैं माँ की तरफ से कह रहा हूं ये मैं बेटे की तरफ से नहीं कह रहा हूं ये मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक माँ का संबंध किसी माँ कोई तकलीफ नहीं झेली नर्सें वगैरह तकलीफ झेलती तो है माँ वगैरह तकलीफ नहीं झेलती इसलिए अगर हम किसी दिन ऐसे बच्चे पैदा कर सके जो माँ को बिल्कुल तकलीफ ना दे तो उन बच्चों से माँ का प्रेम नहीं हो सके अगर हम किसी दिन ऐसा बच्चा पैदा कर सके जो माँ को बिल्कुल ही तकलीफ ना दे किसी तरह की तकलीफ ही माँ को ना हो जिसकी वजह से तो आप पक्का जान न माँ और बेटे का संबंध खत्म हो जाए तो वो तो हो ही जाएगा जब न मेरा मतलब ये है मेरा मतलब ये है की माँ बनने का हिस्सा है वो सारी तकलीफें वो उसके माँ होने की पीड़ा है उसमें बेटे के लिए कुछ भी नहीं वो माँ होने की वजह से सब कुछ है जिस दिन हम ऐसा समझ लेंगे उस दिन कोई माँ भी अपने बेटे से नहीं कहेगी कि मैंने तेरे लिए तकलीफें झेली और जब हम ये कहते हैं कि उसने किस लिए तकलीफें झेली तब भी हम भूल की बातें करते हैं असल में हम जो सोचते हैं उस तो सोचने में दो बातें होती हैं जिनमें भूल हो जाती है काज और पर्पज में आप भूल हो जाती है हम सोचते हैं किस लिए तो किस लिए का मतलब होता है एंड क्या था उसका सचाई तो ये कि माँ के दिमाग में कोई एंड कभी नहीं होता वो किस लिए तकलीफें झेल रही है। ये एंड तो तब उसके दिमाग में उठता है जब वो अचानक पाती कि जिस बेटे के लिए उसने तकलीफें झेली ये भी पीछे का ख्याल है जब झेली थी तब का ख्याल नहीं ये उस दिन का ख्याल है जब कोई और औरत को लेगी उस दिन उससे पहली तरफ वो कान फंसोगी कि मैंने तकलीफेटे के लिए झेली वो इस औरत के लिए झेली थी किए जिस दिन बेटा, बेटा रुपए ला के नहीं देगा और बुढ़ापे में उसकी सेवा नहीं करेगा उस दिन वो कान फंसोगी कि मैंने इसलिए तकलीफे झेली थी कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में खाना देना लेकिन किसी माँ ने कभी ये नहीं सोचा है कि बेटा बड़ा हो तो उसे खाना देगा इसलिए वो उसके लिए तकलीफ नहीं झेल रही बिल्कुल झूठी बात ये जो है परपज नहीं है पहले ये जिसको कहना चाहिए आफ्टर ये पीछे ख्याल में आई हुई बात लेकिन ना तो माँ को पूरा पता है ना बेटे को पूरा पता है और चीजों को हमने छिपा के रखा है ना तो बेटा ये कह पाता है अपनी माँ से भी तू भ्रांति कर रही है तू मेरे लिए तकलीफ नहीं झेली और ना माँ बेटे से क्या पाती ये सच बात मैंने तेरे लिए तकलीफ नहीं झेली तकलीफ मैंने किसी अपनी ही वजह से झेली इसमें तेरा कोई कसूर तो नहीं ये दोनों बातें साफ हो जाए तो सहानुभूति बन सकती जब माँ कहती मैंने तेरे लिए तकलीफें झेली तो इससे बेटे को मन में पैदा नहीं होती क्रोध पैदा हो तो ये नोट बहुत जारी मैं एक युवक को जानता हूं जिसने अपनी मां से ये कहा कि मैंने तुझसे कब कहा था तू मेरे लिए तकलीफें जेल? ये कोई तो समझौता है मैंने तुझसे कब कहा था कि तू मेरे लिए तकलीफें जेल? तू तो मुझसे पूछ लेती कि हम तेरे लिए तकलीफें जेल रहे हैं तो तू इतने काम करेगा कि नहीं करेगा मैंने तुझसे कब था तू मुझे पैदा कर और जिस बात में मैं पार्टी ही नहीं था उसका दावा मुझ पर नहीं किया जाता जिसमें पार्टी नहीं आपने तकलीफ झेली अपनी मौत से झेली होगी आपने पैदा किया अपनी मौत से पैदा किया होगा लेकिन एक दिन जब मैं पार्टी नहीं था जिस मामले में उसके लिए मैं फंस जाऊंगा कल तो मैं उसमें मुकदमा चला होगा आपके लिए मैंने ये किया नहीं किसी माँ ने ना तो कभी किया है ना कोई दावे का सवाल लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेचते कह रहा हूँ कि तो माँ को इंतजार कर देिए मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि माताएं ये दावे छोड़ दें तो बेटे ज्यादा सहानभ हो सकेंगे क्योंकि माताएं ये दावे करती है बेटे और क्रोध से भर जाते हैं क्रोध भरेगा ही क्योंकि जिस बात के लिए मैंने कभी समझौता नहीं किया था उसको मुझसे दावा किया जा रहा है मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे पढ़ाओ लिखाओ तो मैं तुम्हें बढ़ाते तो मैं धन बढ़ा तो ला दूंगा मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम्हारी अपेक्षा भी रही होगी तुम्हें तो मेरे सामने जाए नहीं तो मैं तय कर लेता उसी वक्त अगर मुझे कमा के ला देना तो मैं पढ़ू लिखूँ अ पढ़ू लिखू इनकार करूँ तो जब कोई ये बातें कहता है किसी से तो हालांकि ना तो बेटे इसको स्वीकार करते कि आप गलत बातें कह रहे हैं वो भी मन में तो सोचते हैं ऊपर से तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है आपने मेरे मेरी में तकलीफें झेल लेकिन इससे क्रोध पैदा होता है काम मुश्किल हो जाता है इस दुनिया में कोई आदमी किसी के लिए तकलीफें नहीं झेलता अगर कोई तकलीफें झेलता है तो अपने लिए झेलता है अगर हम इस से परिचित हो जाए तो बाप अच्छे बाप हो जाएंगे माँ अच्छी माँ हो जाएगी बेटे अच्छे बेटे हो जाएंगे पत्नी अच्छी पत्नी हो जाएगी लेकिन हम सबको धोखा दे रहे हैं बेटा भी अपनी माँ को कह रहा है कि तूने ने कितनी तकलीफ नी झेली ये बिल्कुल झूठी बात है माँ भी कह रही मैंने तेर ली कितनी तकलीफ नी ये फिक्शन ये फैक्ट्स नहीं और इसकी वजह से हम बहुत परेशानी पड़ते पति भी अपनी पत्नी से कहता मैं तेर कितनी तकलीफ में झेल झूठी है ये बात कोई किसी के लिए तकलीफ नहीं झेलता अगर आपको किसी स्त्री से प्रेम है तो आप उसके लिए तकलीफेलते हैं क्योंकि आपको उससे प्रेम है यह आपका सुख है कि आप उसके लिए तकलीफ से झेल है न कोई पत्नी अपने पति के लिए तकलीफ झेलती है जिससे तो उसे प्रेम है उसके लिए तकलीफ से झेलना उसका आनंद है लेकिन जब तक प्रेम होता है तब तक तो सवाल नहीं उठते जब प्रेम विदा हो जाता तब बिजली खड़ी हो जाती सब सवाल उठते बातों को लौट लौट के सामने रखने लगते पत्नी कहती है कि मैं तेरे लिए ने ने ने ने जिस दिन ये हम प्रेम के बाहर हो लेकिन आदमी सच्चा नहीं हम कभी नहीं बता पाते किसी को कि हम प्रेम के बाहर हो गए इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हम कह पाए हम प्रेम के बाहर हो गए उससे बहुत झूठ फायदा हो मैं सब तरह के झूठ के खिलाफ और मैं ये मानता हूं कि हम जिंदगी के बाबत जितने सच्चे तो हो तकलीफ तो होगी थोड़ी सी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम सब झूठ में जी रहे हैं उसमें एक आदमी भी थोड़ा सच्चाई में जीना शुरू करेगा तो पहले तो बहुत चौंपना तो कर देगा वो आपको लेकिन ये दो दिन की बात है वो आदमी खुद भी एटीज हो जाएगा आपको भी एटीज कर देगा और हम समझ लेंगे कि बाद में ठीक ही तो कह रहा है जो बात समाप्त हो गई और समाप्त हो जितना ये सच्चा हो सके हम झूठे आश्वासन जितने कम दें और झूठी बातों पर जितना निर्णय करें उतना सुखद है फिर हम सहानुभूति कर सकते हैं अगर एक लड़की को मैं प्रेम करता हूँ और सच में मुझे आज ऐसा लगता है कि जिंदगी भरो से प्रेम कर सकूंगा ये इस मूवमेंट की फीलिंग है ये फीलिंग ये बताती है कि इस वक्त मैं उसको प्रेम करता हूँ और कुछ नहीं बताती भविष्य के बाबत इससे कुछ पता नहीं चलता इससे इतना ही पता चलता है कि इस क्षण में जैसी हालत मेरी है उस हालत को मैं जिंदगी भर टिकाना चाहूंगा वो आनंदपूर्ण कल लेकिन मैं पाता हूं अचानक कि वो फीलिंग के शरीर वो नहीं दो रास्ते हैं मेरे सामने एक रास्ता तो यह है कि मैं धोखा दिए चला जाऊ जितना मैं धोखा दूंगा इस स्त्री को उतनी ही मेरी घृणा बढ़ती जाएगी और जितना मैं कर्तव्य निभाऊंगा उतना मेरे सिर को बब बोध बढ़ेगा घृणा बढ़ेगी और मुझे धोखा देने का